C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रिंखला वातायनम वातायनम में आज सुनते हैं ये कारेक्रम बुद्धिर बल्वती सदा पुराने समय में एक घना जंगल था उसके समीप एक गाव था वहाँ बुद्धिमती नाम की एक महिला अपने पुत्रों एवं पती के साथ सुख से रहती थी एक दिन उसके पती ने उससे कहा देवी असमाकम परिवारा की यता सुखेन निर्भयम चा वसती प्रिया सत्यं परम् कथम् अस्मिन् ग्रामे बहुवा जना निवसन्ति तेषु अहमेव सर्वश्रेष्ठो बुद्धिमान बलवान च प्रिय भवान बलवान इति कथम् देवी उक्तिरस्ति यत् बुद्धिरस्य बलम तस्य अहम् बुद्धिमान अस्मि अतः अहमेव बलवान अस्मि प्रिय एवम न चिन्तनीयम देवी अस्मिन् विषये त्वम कथम् जाने त्वम तु अहो व्याघृ गर्जना अहो इदानीं कुत्र यामि किम करवाणि अहम् बहु विभेमि अद्य मरण तु मरणमेव प्रिय त्वम तु बुद्धिमान बलवान श्रेष्ठः राम विदानीं कंपते ते शरीरं प्रिय परिरक्षो त्रायश्वः अहमेव <laughs> मूढा मंदा भवति बुद्धमति त्रायश्वः त्रायश्वः अस्तु यूयम अत्रेव भविष्यत प्रिय यथादेश यथादेश इका एक व्याघ्र रूप में सामने आई हुई आपदा को लक्ष्य करके अपने दोनों बच्चों को डांटती हुई बुद्धिमती ने अपने बुद्धि बल का प्रयोग करते हुए कहा प्रिय बालव किमर्थम कलहम कुरुथ समपूर्ण व्याघ्रम एकाकिएव खादिश्यथ इति तु नोचितम व्याघ्रः एक एव अस्ति तमेव विभज्य खादतम व्याघ्र मारी नूनमियम व्याघ्र मारी मया शास्त्रेश शुतम सद्य हेव पलायत अव्यमित हम डर के मारे भागते हुए व्याघ्र को देखकर सियार बोला जेवन राज कथम भयात पलायनम करोती हे श्रृगाल त्वम पीतः शीघ्रं पलायनं कुरु यतो हि काचित् व्याघ्रमारी समागता सा अस्मान् सर्वान् हनिष्यति एतत् तु महदाश्चर्यम् मानवाद् भीतः व्याघ्रः पलायते श्रृगाल अहम् तु प्रत्यक्षं ताम दृष्टवान् माम् भक्षितुं कलहं कुर्वन्तौ स्वपुत्रौसा चपेटकया प्रहरन्तीयासीत हो व्याघ्र त्वम् मयासह ताम प्रतिचल अधुनासा त्वं दृष्ट्वा स्वयं एव भीता भविष्यति न भविष्यति चेत् त्वया अहं हन्तव्यः रे श्रीगाल चतुरः प्रतियसे मां मृत्युमुखे संप्रेष्य पलायनं करिष्यसि चेत् तदा हम किं करिष्यामि कुत्र त्वं अन्वेषयष्यामि न न एवम् न यदि तव मनसि शंकावर्तते तर हीमाम ने जगले बधा चलतु तब सीआर को गले में लटकाकर आते हुए व्याघ्र को देखकर बुद्धिमती ने सोचा कि यह समस्या बड़ी है इसलिए इसका उपाय करना चाहिए ए शृगालिन प्रेरितः हयम् कथा मधुना अस्मात् संकटात् उद्धारो भविष्यति ह् किं चित करूमि ऐसा मन में निश्चय करके उसने अपने बुद्धि बल का फिर प्रयोग किया और बोली रे जम्बुक मयम् दत्तम त्वया पूर्वम् भोज्यं व्याघ्रत्रयमुदा विश्वास्याद्य एकमानिय कथम यासी वदाधुना एशहश्रृगालह तु मदनाशह करिष्यसि ह ह ह हतोषमि हतोषमि व्यर्थमेव वदहा हतोषमि त्यज माम मुंच माम त्यज माम मुंच मुंच रे आपने सुना अपनी बुद्धि के बल से बुद्धिमती ने व्याघ्र को पराजित कर दिया इसलिए सत्य ही कहा गया है जिसके पास बुद्धि है उसी के पास ही बल है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम तस्य व्याघ्रो मदोन्मत्तः बुद्धिमत्या पराजितः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 निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT